अरे सर आराम से आराम से क्या हो गया है आपको अचानक से रूही ने विक्रांत को पागलों की तरह लोहे के बेलचे को चलाते हुए देखकर कहा विक्रांत इस वक्त पसीने से तरबतर हो चुका था लेकिन फिर भी उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे वो यहाँ खोदने में इतना ज्यादा मशगूल था कि उसने रूही की बातों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया सर यहाँ मेरी माँ की समाधि है क्या पता उनकी अस्थियां भी नीचे दफन की गई हूँ तो कम से कम उनका तो ख्याल कर लो रूही ने विक्रांत को छेड़ते हुए कहा अभी तक तो आप मुझे रोक रहे थे अब आप खुद मुझसे भी ज्यादा जल्दी जल्दी खोदने में लगे हुए हैं अचानक से क्या हो गया बकवास बंद करो अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी फिर खोदते रहना ये नहीं कि मेरी थोड़ी मदद कर लो विक्रांत ने बिना रूही की तरफ देखे अपना हाथ चलाते हुए कहा अच्छा थोड़ा आसपास नजर रखो कोई देख ना ले हमें यहाँ पर विक्रांत ने एक नजर चारों तरफ देखते हुए कहा और अंधेरा हो रहा है लाइट का भी इंतजाम कर लो फोन तो चार्ज है ना तुम्हारा फ्लैशलाइट जल जाएगा ना अरे सर आपको किसका डर आप तो पुलिस वाले हो ना। अगर कोई आ भी गया तो कह देना कि केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खत्म बात रोहि अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा और अगर पूछेगा की यहाँ शमशान घाट में कौन सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब वो भी खुदाई के इन्वेस्टिगेशन तब कह देंगे ना कि हम यहाँ मिट्टी में कब्र खोद रहे हैं है ना विक्रांत ने रूही की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा तुमसे जो कहा वो करो पहले पहले तो लाइट का इंतजाम करो और यहाँ थोड़ी मदद करो मेरी मिट्टी हटाओ या पहले यहाँ जंगल में से कहीं से कोई लकड़ी वगैरह लेकर आओ उससे खुदाई भी हो सकती है विक्रांत ने को इशारा करते हुए कहा रूही को विक्रांत की बात सही लगी तुरंत ही शमशान घाट के आसपास बने जंगल की तरफ निकल पड़ी ताकि वहां से कोई लकड़ी या कोई नुकीली चीज ला सके जिससे वो यहां खोदने में विक्रांत की मदद कर सके दरअसल जब विक्रांत ने यहां पर मेटल डिटेक्टर लगाकर नीचे छुपे हुए किसी धातु की चीज को ट्रैक करने की कोशिश की तो फिर उसे डिटेक्टर द्वारा पता लगा की वाक में मीरा ठाकुर की समाधि के नीचे कोई खजाना छुपा हुआ है इसके बारे में जब उसने और डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाला तो पता लगा कि ये खजाना जमीन से तकरीबन दो मीटर नीचे गाड़ा गया है दरअसल अजय ठाकुर के परिवार में जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता था तो उसके नाम पर शमशान घाट पर जमीन भी खरीदी जाती थी और दाह संस्कार के बाद उस जगह पर मरने वाले व्यक्ति के नाम की समाधि बनाई जाती थी ये उनके खानदान की परंपरा थी जिसके बारे में विक्रांत को राघव ने पहले ही बता दिया था ऐसे में विक्रांत को पहले ही शक था कि अगर मीरा ठाकुर के समाधि स्थल के पास जोधन सिंह ने वाकई में कोई चीज छुपाई होगी तो फिर उसने निश्चित रूप से इसे जमीन के भीतर ही गार्ड रखा होगा जब विक्रांत ने मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया तो फिर उसका ये शक भी सही निकला हालांकि विक्रांत ने मीरा के समाधि स्थल के अगल बगल के स्थान को भी मेटल डिटेक्टर की मदद ऐसी ट्रैक किया था लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिला था विक्रांत को डिटेक्टर की मदद ऐसी पता चला था की मीरा की समाधि के नीचे मेटल का कोई एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है ऐसे में उसे तुरंत एहसास हो गया था कि इस मेटल बॉक्स के भीतर ही जोधन ने अपनी जिंदगी भर की चोरी की गई चीजों को छुपाकर रखा होगा जैसे विक्रांत को यह पता लगा कि मीरा ठाकुर की समाधि के नीचे खजाना छुपा हुआ है तुरंत ही उसने रूही के हाथ से खुदाई करने वाला बेलचा अपने हाथ में ले लिया और बिना रुके खोदने लग गया जाहिर है की वो रोही से ज्यादा तेज और जल्दी जल्दी हाथ चला सकता था लेकिन अचानक से विक्रांत को इस रूप में देखकर रूही को भी कुछ समझ नहीं आया उसे तो यही लग रहा था कि शायद विक्रांत को उसकी डील पसंद आ गई है और वो खजाने के आधे आधे बंटवारे के लिए तैयार हो गया है उसे अभी इस बात की खबर नहीं थी कि ना तो विक्रांत यहाँ पर मिलने वाले चोरी के सामान को खुद हाथ लगाएगा और ना ही उसमें से एक भी तिनका रूही को ले जाने देगा थोड़ी देर में रूही भी पेड़ की एक नुकीली सी लकड़ी लेकर यहां पहुंच गई और फिर वो भी विक्रांत के साथ जमीन खोदने में लग गई वहा नहीं वहां नहीं इधर इधर खोदो विक्रांत ने अपने पैर से ज़मीन पर लाइन खींचते हुए रूही को सही जगह पर खोदने का इशारा किया अच्छा अच्छा रूही भी विक्रांत की बताई हुई जगह पर खोदने में लग गई लेकिन फिर अगले ही पल उसने आश्चर्य से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन लेकिन आपको कैसे पता कि इसी जगह के नीचे हमें सामान मिलने वाला है मुझे कैसे पता मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ मुझे सब दिख जाता है विक्रांत ने हंसते हुए कहा अभी तुमने भले ही कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बिना कपड़ों को भी देख ले रहा हूं। क्या? सच में आपकी टपोरी टाइप की है विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो अपना सिर नीचे करके काम में लग गई थैंक यू थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बेबी <laughs> विक्रांत ने रूही की तरफ देख कर की तरह हंसते हुए कहा इसके बाद दोनों बड़ी शिद्दत से अपने काम में लग गए थोड़ी देर तक यूं ही खोते रहने के बाद अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया अच्छा रूही एक बात और विक्रांत ने बेलचा चलाना रोककर सीरियस होते हुए कहा यहां जो भी मिलेगा चुकी है न इस बारे में फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे रूही ने विकांत की तरफ गुस्से ऐसी भरी नजरों से देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा आराम से आराम से कोई आ जाएगा आराम से बात करो विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए हाथों से इशारा करते हुए कहा देखो ये चोरी का सामान है इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं लग सकता है ये क्या बात हुई मेरे बाप ने ये सब मेरे लिए ही तो छोड़ा है फिर भी मैं आपको इसमें से हिस्सा देने के लिए तैयार हो गई और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं रूही ने परेशान होते हुए कहा चलो ठीक है ट्वेंटी और सेवेंटी कर लेते है आप सेवेंटी रख लेना और मुझे थर्टी दे देना अब बस ये डील ठीक है अरे नहीं तुम समझ नहीं रही हो खूब समझ रही हूँ आप पुलिस में होने का फायदा उठा रहे है बस लेकिन अब मैंने सत्तर दे दिया है बहुत है वो अब इससे ज्यादा नहीं रोहि गुस्से से विक्रांत को घूरते हुए कहा और फिर से वो अपने काम में लग गई अब तो विक्रांत से इस बारे में और ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं दिख रही थी अरे बेवकूफ मैं भी इसमें से कुछ नहीं लूंगा ये सब चोरी का सामान है और ये गवर्नमेंट के पास जायेगा और फिर इसमें जिसका जो सामान होगा मतलब तुम्हारे बाप ने जहाँ जहाँ से चोरी की होगी उन सब ये वापिस कर दिया जायेगा समझे तुम विक्रांत ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा क्या मतलब अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर आपको अंदाजा भी है कि यहाँ कितना माल होगा अगर एक भी परसेंट मिल गया ना, तो फिर जिंदगी भर आपको पुलिस की नौकरी करने की जरूरत नहीं रहेगी समझ रहे हैं ना आप रूही ने अपनी भाई टेढ़ी करके विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अरे मैं खूब समझ रहा हूँ तुम मुझे मत समझाओ मैंने इससे भी ज्यादा बड़ा खजाना ढूंढ निकाला है इगतपुरी के मकबरे वाले खजाने को भी मैंने ही ढूंढा था तो तुम मुझे मत समझाओ विक्रांत ने रूही को डपटते हुए कहा देखो ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ तुम्हारे आगे की जिंदगी सुकून से कटे इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से तुम्हें कुछ नहीं लेना है विक्रांत ने रूही को समझाते हुए कहा और इसमें मेरा अच्छा क्या है ये भी बता दो आप मेरे बाप ने जो पैसा मेरे लिए बचा कर रखा है मैं उसे दूसरे को दान कर दू इसमें मेरा क्या फायदा है तुम्हारे बाप ने ये पैसे कहीं से कमाए नहीं थे समझी ये सब चोरी का माल है ये है किसी दूसरे की मेहनत की कमाई है और अगर अब तुम इसे लेकर चली जाती हो तो फिर पुलिस कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे लग जाएगी। फिर ये पैसे अपने सिर पर रखकर इधर से उधर दौड़ते रहना समझी विक्रांत ने रूही को समझाते हुए कहा देखो रोही चोरी के पैसे से आज तक कोई चैन की जिंदगी नहीं जी पाया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सो फालतू का लालच मत करो लेकिन रूही सोच में पड़गी देखो अगर तुम ईमानदारी से ये सारा पैसा पुलिस तक पहुँचा देती हो तो फिर मैं तुम्हारी कुछ सजा भी कम करवा सकता हूँ विक्रांत ने रूही को समझाते हुए कहा मैं डिपार्टमेंट में तुम्हारी ईमानदारी का हवाला देकर और पुलिस की मदद करने की दलील देकर तुम्हारी सजा बहुत कम करवा सकता हूं बहुत जल्दी तुम खुली हवा में सांस ले पाओगी फिर उसके बाद तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना अभी तुम्हारी उम्र कितनी है बहुत लाइफ पड़ी है अभी विक्रांत की बातें सुनने के बाद उसने विक्रांत की तरफ अपने कटे हुए अंगूठे को दिखाकर हंसते हुए कहा सर आपको लगता है कि मैं अब नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी रियली क्यों नहीं विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान चाह ले कर नहीं सकता सब हो जाएगा बस कोशिश करने की देर है हंसते हुए कहा ठीक है सर अगर आप कह रहे हैं तो लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो होगा होगा जरूर होगा बोला ना मैं त्रिकाल दर्शियू मुझे तुम्हारा फ्यूचर भी दिख रहा है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर ये दोनों अपने काम में लग गई इसी के साथ यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और सब मिट्टी के खोदे जाने की ही आवाज सुनाई दे रही थी विक्रांत के मन में इस वक्त यही ख्याल चल रहा था कि आखिर किस तरह से इस लड़की को समझाया जाए आखिर कैसे इसे गलत रास्ते पर जाने से रोका जाए जबकि हो सकता है कि रूही इस वक्त ये सोच रही हो कि कैसे यहाँ से खजाने को चुरा लिया जाए कैसे विक्रांत की नजर में आए बगैर माल को यहाँ से उड़ा दिया जाए हालांकि विक्रांत इस बात को लेकर बिल्कुल सावधान था की खजाने के मिलते ही उसे रूही की नजरों से बचा रखना होगा वो बहुत शाति लड़की और जरा सी चूक होने पर वो अपना काम कर देगी